ध्यान और आध्यात्मिक जीवन महाजनो ये नतः सपन था बंगाल के संत बंगाल सबसे महान मध्यकालीन संत श्री चैतन्य थे चौदह सौ से पंद्रह जिन्हें उनके अनुयायी राधा कृष्ण का अवतार मानते हैं उनके जीवन का संक्षिप्त विवरण इकतीसवें अध्याय में पहले ही दिया जा चुका है जाति के विषय में उनके उदार दृष्टिकोण तथा तो सामूहिक कीर्तन ने उनके नाम से जुड़े हुए इस आंदोलन को साधारण जन समाज में अत्यंत लोकप्रिय बना दिया था चैतन्य ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बंगाल से बाहर पुरी में व्यतीत किए थे फिर भी उनके अनुयायी और विश्वस्त सहयोगी नित्यानंद और अद्वैत गोस्वामी उनका कार्य बंगाल में अत्यंत उत्साह के साथ करते रहे चैतन्य ने रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी नामक दो महान संस्कृत के पंडितों को भी प्रभावित किया और अपने मत का बना लिया ये दो भाई अपने भांजे जीव गोस्वामी के साथ वृंदावन में वास करने लगे तथा संस्कृत में अनेक ग्रंथों की रचना करके चैतन्य के भक्ति सिद्धांत को एक दार्शनिक भित्ति प्रदान की इन संतों और उनके शिष्यों के प्रयास के फलस्वरूप वृंदावन बंगाल के वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र बन गया उत्तर भारत में आध्यात्मिक जीवन के विकास का अध्ययन करने पर हम यह पाते हैं कि बंगाल एक दृष्टि से अनोखा है और वह अनोखापन है वहाँ पर विद्यमान शक्ति पूजा बंगाल समग्र भारत के साथ संपर्क में भले ही रहा हो लेकिन केवल इस भाग में ही शक्ति पूजा धार्मिक जीवन का मुख्य अंग बनी थी यह अवश्य सत्य है कि जगदम्बा की पूजा का प्रचलन भारत में सर्वत्र है तथा उसका इतिहास अति पुरातन है लेकिन केवल कुछ ही स्थानों में उसकी जड़ें गहरी हुई तथा उसने लोगों के आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित किया ये स्थान थे सुदूर उत्तर में कश्मीर, सुदूर दक्षिण में केरल सुदूर पूर्व में बंगाल और आसाम सत्य उपासना के मुख्य शास्त्र तंत्र कहलाते हैं प्रमुख तंत्रों के कुछ लेखक तथा उनके व्याख्याकार बंगाल के थे और इन विद्वानों तथा शास्त्रों में पारंगत व्यक्तियों के प्रयासों से तांत्रिक साधना नामक एक विशेष प्रकार की साधना पद्धति बंगाल में प्रचलित हुई इसी बीच अनेक संतों का जन्म हुआ जिन्होंने दुर्गा तथा काली की उपासना को लोकप्रिय नहीं बनाया बल्कि उसे एक उच्चतर आध्यात्मिक दिशा प्रदान की इन संतों में से अट्ठारहवीं शताब्दी में हुए कमलाकांत और राम प्रसाद दो संत थे जिनकी कविताएँ श्री रामकृष्ण को महान प्रेरणा प्रदान करती थीं राम का जन्म सन सत्रह सौ तेईस में कलकत्ता से लगभग तीस मील उत्तर में गंगा के किनारे एक गांव में हुआ था वे जाति से वैद्य थे तथा तो उनके पिता एक प्रमुख चिकित्सक थे पाठशाला पाथ में उन्होंने संस्कृत फारसी और हिंदी में दक्षता प्राप्त की बाईस वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ और उनकी चार संतानें थी कहा जाता है कि उनकी दीक्षा आगमा वागीस नामक महान तंत्र सिद्ध गुरु से हुई और वे अपना समय ध्यान में व्यतीत करने लगे लेकिन उनके पिता की मृत्यु पर परिवार के भरण पोषण का भार उन पर आ पड़ा अतः वे कलकत्ता जाकर दुर्गा चरण मित्र नामक एक धनी व्यक्ति के लेख जोखा लेखा जोखा लिपिक अकाउंटेंट हो गए लेकिन रामप्रसाद का मन जगदम्बा के विचारों में इतना मग्न रहता था कि वे हिसाब किताब नहीं रख पाते थे उनके मन में जो ज्यो जगदम्बा की कविताएं उठती जातीं त्यो त्यों वे उन्हें बही खाते के पन्नों पर लिखते जाते अंत में बात मालिक के कानों तक पहुंची जिसने बही खातों की जांच की लेकिन क्रुद्ध होने के बदले वे उन कविताओं को पढ़कर अभिभूत हो गए उसने गलती करने वाले हिसाब किताब लेखक को कहा कि उसे परिवार के भरण पोषण के लिए तीस रुपये माहवारी मिलेगी और वह घर जाकर निश्चिंततापूर्वक अपनी साधना कर सकता है रामप्रसाद अपने गांव लौट गए और मां काली की उपासना और उनके गहरे ध्यान में निमग्न हो गए साधना करते समय भजन अनायास ही उनके भीतर से उठते थे जिनसे हमें उस समय उन्हें जिन महान आध्यात्मिक संघर्षों से गुजरना पड़ा था उसका पता चलता है उन्हें जगदम्बा के अद्भुत दर्शन हुए और बाद के जीवन में वे उच्च आध्यात्मिक भावावस्था में डूबे रहते थे उनकी मृत्यु सन अठारह में दीपावली के दूसरे दिन हुई जब परंपरा के अनुसार काली की प्रतिमा का जल में विसर्जन किया ही जाने वाला था तब राम प्रसाद ने नदी के जल में प्रवेश किया और अपनी प्यारी जगदम्बा का गुणगान करते हुए शरीर त्याग दिया राम के भजनों का गान बंगाली भाषा भाषी जगत में सर्वत्र किया जाता है उनकी सरलता और तीव्र आध्यात्मिक भाव के कारण वे पिछले दो वर्षों से अत्यंत लोकप्रिय हो गए हैं उनके स्वयं के आध्यात्मिक संघर्षों तथा व्यक्तिगत आंतरिक अनुभूतियों को लिपिबद्ध करने के फलस्वरूप वे कविताएं साधकों के लिए अत्यंत प्रेरणास्पद हैं भारत के प्रत्येक प्रदेश ने महान आध्यात्मिकता संपन्न संतों को जन्म दिया है अपने जीवन उपदेशों तथा भजनों के द्वारा तथा प्रायः अपने संघबद्ध अनुयायियों के माध्यम से इन महान संतों ने हिन्दू धर्म को परिवर्तनशील काल के साथ सामंजस्य बिठाने में समर्थ धर्म बनाया है जब कभी और जहाँ भी राष्ट्र को नास्तिकता अथवा विदेशी आक्रमण की चुनौती का सामना करना पड़ा है तभी संतों का प्रादुर्भाव हुआ है जिन्होंने हिंदू जाति की आध्यात्मिक शक्तियों को नई दिशा प्रदान की है इस प्रकार हिंदू आध्यात्मिकता विभिन्न पंथों संप्रदायों साधनाओं और आचार पद्धतियों में भक्त होती हुई भी एक गतिशील प्रभावशाली शक्ति बनी रही है और इन सभी विभेदों के नीचे भारतीय संस्कृति का मौलिक एकत्व सदा बना रहा है जिसकी मूल बातें ये हैं दुख और अज्ञान से मुक्ति पाने के लिए मानव की खोज या लालसा नमोक्षा त्याग का भाव तथा सहिष्णुता हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत यह है कि दुख से आत्यंतिक निवृत्ति ईश्वर की अपेक्षा अपक्षानुभूति के द्वारा ही संभव है ईश्वर को विभिन्न मार्गों से पाया जा सकता है ईश्वर की असंख्य प्रकार से अनुभूतियां हो सकती है और इसकी उपलब्धि जीवन का लक्ष्य है अन्य धर्मों के संतों की जीवनियों का अवलोकन करने पर भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वस्तुतः सभी धर्मों के संत एक ही श्रेणी एक ही जाति के अंतर्गत आते हैं भिन्न भाषाएं बोलते हुए भी वे एक ही सत्य कहते हैं सारी समस्याएं तब खड़ी होती है जब हम आध्यात्मिक अनुभूतियों को व्यक्त करने की उनकी भाषा नहीं समझ पाते। आध्यात्मिक अनुभूतियों के इन प्रतीकों को समझ पाने पर हम पाएंगे कि सभी महान संत उसी एक परमात्मा की बात करते हैं जो सभी आत्माओं की आत्मा तथा समस्त आनंद और ज्ञान का स्रोत है हमें काल के धूल पर छोड़े गए इन महापुरुषों के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए तथा परम आनंद ज्ञान और मुक्ति लाभ करना चाहिए